क्रोस्ट आदि के वंश का वर्णन तथा शमंतक मणि की कथा लोम हर्षा जी कहते हैं क्रोस्ट के गांधारी और माद्रे दो पत्नियां थीं गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा मादरी के युधाजित एवं देवमिढुश ये दो पुत्र हुए इन तीनों का वंश पृथक-पृथक चला जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं वृष्णि तथा अंधक वृष्णि के भी दो पुत्र थे स्वफल्क और चित्रक स्वफल्क बड़े धर्मात्मा थे वे जहां रहते वहां रोग का भय नहीं होता और वहां अवृष्टि कभी नहीं होती थी एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की तब उन्होंने शोफल्क को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया शोफल्क के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी काशीराज के एक कन्या थी जिसका नाम गांदनी रखा गया था वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था वह शफल्क को पद्मी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ जो दानी यज्ञकर्ता वीर शास्त्रज्ञ अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे इनके अतिरिक्त उपद्रु मदरु मेदुर अरिमेजय अविक्षत आक्षेप शत्रुघ्न अरिमर्दन धर्मधृक यति धर्मा धर्मोक्षा अंधकरु आवाह और प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वारांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेनंत और उपदेव नामक दो पुत्र हुए जो देवताओं के समान कांतिमान थे चित्रक के पृथु विप्रथु अश्वग्रीव अश्वबाहु सौ पारशक गवेषण अरिष्टनेम अश्व सुधर्मा धर्मवृत सुबाह तथा बाहुबाहु बाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा और श्रौणा नामक दो कन्याएं हुईं देव मिरुष ने अक्षनी नाम की पत्नी के गर्भ से सूर नामक पुत्र उत्पन्न किया सूर से रानी भोजजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए उनमें सबसे पहले महाबाहू वसुदेव उत्पन्न हुए जिन्हें आनक दुंदुभी भी कहते हैं उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियां बजी थीं और आनकों मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी पड़ गया था उनके जन्मकाल में फूलों की वर्षा भी हुई थी समस्त मानो लोक में उनके समान रूपवान कोई दूसरा नहीं था नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग देवश्वव अनादृष्टि कनवक वत्समान गुञ्जम श्याम शमीक और गंडूस उत्पन्न हुए सुर के पांच सुंदरी कन्याएं भी हुईं जिनके नाम इस प्रकार हैं प्रतुगिरति प्रथा श्रुतदेवा श्रुतश्रवा तथा राजा दिदेवी ये पांचों वीर पुत्रों की जननी है वृष्ट के छोटे पुत्र अनमित्र से शनी का जन्म हुआ शनी के पुत्र सत्यक हुए सत्यक के सात्यकि उत्पन्न हुए जिनका दूसरा नाम युयुधान था देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए गंडूस के कोई पुत्र नहीं था अतः विश्वकसेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए उनके नाम इस प्रकार हैं चारुदेश सुदेश तथा सर्व लक्षण संपन्न पांचाल आदि उन सब में छोटे थे महाबाहु रॉकमिड़े जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे कनवक के दो पुत्र हुए तंत्रिज और तंत्रपाल गुञ्जम के भी दो पुत्र थे वीर तथा अश्वहनु श्याम के पुत्र शमीक थे शमीक राजा हुए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था उनके पुत्र आजाद शत्रु हुए अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा वृष्णिवंस की अनेक शाखाएं हैं जो उसका आश्रमण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थीं पुर वंश की कन्या रोहिणी मदराद बैशाखी भद्रा सुनाम में सहदेवा शांतदेवा श्री देवी देव रक्षिता वृक देवी उपदेवी तथा देवकी ये 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतनु तथा बड़वा ये दो दासियां थीं ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने जो वाहित की पुत्री थीं वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया तत्पश्चात उनके गर्भ से शरैण्य षठ दुर्दम दमन शुब्र पिंडारक और उसिनर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई इस प्रकार रोहिणी की नौ संतानें थीं चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई वसुदेव के देवकी के गर्भ से महा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए बलराम के रेवती के गर्भ से نشठ उत्पन्न हुए जो माता-पिता के बड़े लाडले थे सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अविमन्य उत्पन्न हुआ वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालीनी सात पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूं सुनो शांति देवा के भोज और विजय सुनामा के ब्रिकदेव और गद तथा त्रिघर्तराज कन्या ब्रिकदेवी के महात्मा आगावह नामक पुत्र हुए कोस्तुके एक और पुत्र महायश्वी बृजनवान हुए उनके पुत्र स्वाहित थे स्वाहि के पुत्र राजा उदस्ध हुए जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था उदश्यके पुत्र चित्ररथ हुए चित्ररथ के शशबिंदु शशबिंदु के प्रथुश्रवा प्रथुश्रवा के अंतर अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उशत हुए उशत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था उशत के पुत्र सिनेयू सिनेयू के मरुत मरुत के कम्बल वरहिष कम्बल वरहिष के रुक्मक कवच रुक्म कवच के परजित तथा परजित के पांच पुत्र हुए रुक्मेश पृथु रुक्म जामग पालित तथा हरि पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया रुक्मेश पृथु रुक्म की सहायता से राजा हुए इन दोनों भाइयों ने राजा जामग को घर से निकाल दिया तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया तब वे धनुष लेकर रथ पर आरुण हो दूसरे देश में गए अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेघला मृदिकावती तथा ऋक्षवान पर्वत को जीतकर सुक्तिमती नगरी में निवास किया जामक की पत्नी शयव्या थी जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रवण थी यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था तदापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा यह कौन है तब से वे डरकर बोली यह तुम्हारी पुत्रवधू है यह सुनकर रानी बोली मेरे तो कोई पुत्र नहीं फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्रवधू हुई यह सुनकर जामग ने कहा तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है तत्पश्चात रानी शैव्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया उसका विवाह उस राज कन्या से हुआ, उसके गर्व से क्रत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए।